शिवपुराण वायवी संहिता श्री कृष्ण ने कहा भगवान आपने ज्ञान क्रिया और चर्या का संक्षिप्त सार उदृत करके मुझे सुनाया है यह सब श्रुति के समान आदरणीय है और इसे मैंने ध्यानपूर्वक सुना है अब मैं अधिकार अंग विधि और प्रयोजन सहित परम दुर्लभ योग का वर्णन सुनना चाहता हूँ यदि योग आदि का अभ्यास करने से पहले ही मृत्यु हो जाए तो मनुष्य आत्मघाती होता है अतः आप योग का ऐसा कोई साधन बताइए जिसे शीघ्र सिद्ध किया जा सके जिससे कि मनुष्य को आत्मघाती न होना पड़े योग का वह अनुष्ठान उसका कारण, उसके लिए उपयुक्त समय साधन तथा उसके भेदों का तारतम्य क्या है उपमन्यु बोले श्री कृष्ण तुम सब प्रश्नों के तारतम्य की ज्ञाता हो तुम्हारा यह प्रश्न बहुत ही उचित है इसलिए मैं इन सब बातों पर क्रमशः प्रकाश डालूंगा तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो जिसके दूसरी वृत्तियों का निरोध हो गया है ऐसे चित्त की भगवान शिव में जो निश्चल वृत्ति है उसी को संक्षेप से योग कहा गया है यह योग पांच प्रकार का है मंत्र योग स्पर्श योग भाव योग अभाव योग और महायोग मंत्र जबकि अभ्यासवश मंत्र के वाचार्थ में स्थित हुई विक्षेप रहित जो मन की वृत्ति है उसका नाम मंत्र योग है मन की वही वृत्ति जब प्राणायाम को प्रधानता दे तो उसका नाम स्पर्श योग होता है वही स्पर्श योग जब मंत्र के स्पर्श से रहित हो तो भाव योग कहलाता है जिससे संपूर्ण विश्व के रूप मात्र का अवयविलीन तिरोहित हो जाता है उसे अभाव योग कहा गया है क्योंकि उस समय सदवस्तु का भी नहीं होता जिससे एकमात्र उपाधि शून्य शिव स्वभाव का चिंतन किया जाता है और मन की वृत्ति शिवमयी हो जाती है उसे महायोग कहते हैं देखे और सुने गए लौकिक और पारलौकिक विषयों की ओर से जिसका मन विरक्त हो गया हो उसी का योग में अधिकार है दूसरे किसी का नहीं है लौकिक और पारलौकिक दोनों विषयों के दोषों का और ईश्वर के गुणों का सदा ही दर्शन करने से मन विरक्त होता है प्राय सभी योग आठ या छह अंगों से युक्त होते हैं यम नियम स्वस्तिक आदि आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि ये विद्वानों ने योग के आठ अंग बताए हैं आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि ये थोड़े में योग के छह लक्षण हैं शिवशास्त्र में इनके पृथक पृथक लक्षण बताए गए हैं अन्य शिवगणों अन्य शिवागमों में विशेषतः कामिक आदि में योग शास्त्रों में और किन्ही कि पुराणों में भी इनके लक्षणों का वर्णन है अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन्हें सत्पुरुषों ने यम कहा है इस प्रकार यम पांच अवयवों से योग युक्त है शौच संतोष तप जप स्वाध्याय और परिधान इन पांच भेदों से युक्त दूसरे योगांग को नियम कहा गया है तात्पर्य यह है कि नियम अपने अंशों के भेद से पाँच प्रकार का है आसन के आठ भेद कहे गए हैं स्वास्तिक आसन पदमासन अर्धचंद्रासन वीरासन योगासन प्रसादितासन पर्यंकासन और अपनी रुचि के अनुसार आसन अपने शरीर में प्रकट हुई जो वायु है उसको प्राण कहते हैं उसे रोकना ही उसका आयाम है उस प्राणायाम के तीन भेद कहे गए हैं रेचक पूरक और कुंभक नासिका के एक छिद्र को दबाकर या बंद करके दूसरे से उदर वायु को बाहर निकाले इस क्रिया को रेचक कहा गया है फिर दूसरे नासिका छिद्र के द्वारा बाह्य वायु से शरीर को धोखने की भांति भर इसमें वायु के पूरण की क्रिया होने के कारण इसे पूरक कहा गया है जब साधक भीतर की वायु को न तो छोड़ता है और न बाहर की वायु को ग्रहण करता है केवल भरे हुए घड़े की भांति अविचल भाव से स्थित रहता है तब उस प्राणायाम को कुंभक नाम दिया जाता है योग के साधक को चाहिए कि वह रेचक आदि तीनों प्राणायामों को न तो बहुत जल्दी जल्दी करे और न बहुत देर से करे साधना के लिए उद्यत हो क्रम योग से उसका अभ्यास करे